मंत्र पाठ सहनावतो सहनौ भुनत् सह वीर कर्वा वही तेजस्वीधी समस्त ओम शांति शांति शांति सभी को साधारण नमस्ते नमस्ते आए आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन पाद में स्वागत है कल हमने आपको पढ़ाया था दो सूत्र पढ़ाया था एक बताया था कि जो है ये जो दग्ध बीज को प्राप्त हुए जो क्लेश हैं, वो क्लेश चित्त का जो प्रलय होता है उसके साथ प्रलय के साथ साथ वह हेय होता है वह प्रलय के साथ साथ वह विलीन हो जाता है चित्र का प्रलय हुआ और उसी के साथ चित्त चरिताधिकार वाला जो चित्त है जिसका अधिकार समाप्त हो गया है भोगाप ऐसे चित्र जब प्रकृति में लीन हो जाता है तो उसके लीन के साथ साथ क्लेश भी विलीन हो जाते हैं। ये हमने कल बताया था और साथ साथ ये भी बताया था कि जो जिसका भोगाप समाप्त नहीं हुआ है चित्र का तो उसमें जो है बीज भाव को प्राप्त हुआ जो विद्यमान जो क्लेश है बीज रूप को प्राप्त परंतु नष्ट नहीं हुआ है दग्ध बीज नहीं हुआ है तो ऐसे स्थिति में क्या है उन क्लेशों की जो वृत्तियां हैं वो जो क्लेश है अविद्यास्मिता रागद्वेशनिवेश उनकी जो वृत्तिया हैं वो जो है यह वह वहां ध्यान के द्वारा हटाने योग्य है छोड़ने योग्य है वह संप्रज्ञान समाधि जो है वह जो विवेक ख्याति जो है ध्यान कार्ड संप्रज्ञान समाधि कल में बताया था और वो है या विवेक ख्याति विवेक ख्याति वह के बाद ही तो संप्रज्ञान समाधि लगती है हां जी। तो उसके द्वारा ध्यान के द्वारा हटाने योग्य है ये बताया था आज जो है हम जो चर्चा करेंगे वह जो है क्लेश जो है वो क्लेश जिसका मूल है ऐसा जो कर्माशय है कर्मों का जो समूह है चित्त के अंदर जो वृद्धियां है चित्र के अंदर जो धर्म धर्म रूप जो संस्कार है मे दो तरीके का संस्कार होता है चित्र के अंदर संस्कार दो तरीके का हुआ एक जो है संस्कार है कर्माशय रूप संस्कार है धर्मा धर्म रूप संस्कार है और दूसरा चित्र के अंदर जो संस्कार होता है जिसको होते हैं वासना रूप संस्कार ये है तो करें क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय उन्हें क्लेश है मूल जिसका क्लेशा मूला यूल जिसका, जिसका कारण जिसका जड़ मूल का अर्थ होता है जड़ कारण जिसका मूल जिसका कारण जड़ क्लेश है तो किसका कर्माशय का कर्माशय का मतलब है कि कर्म नाम आशय कर्माशय कर्मों का जो आशय है तो कर्म मतलब शुभा शुभ कर्म अच्छे और बुरे जो कर्म है और उस अच्छे और बुरे कर्म उनका जो समूह है अच्छे बुरे कर्म का जो समूह है जो कि चित्र में अच्छे बुरे कर्म तो करते हैं शरीर से भी मन से भी तो अच्छे बुरे जो कर्म करते हैं उससे जो मन के अंदर संस्कार पड़ता है वो जो ग्रुप है समूह है आशय माने समूह आशय कहते हैं समूह को क्यों क्योंकि तो आशेरते मने आशय में आंग उपसर्ग है और शींगशय धातु है आशेरते जो है इसमें आंग उपसर्ग है और शींगश धातु धा, है तो अर्थव के आशेरते सांसारिका पुरुषा य मने या यशविन जिसमें सांसारिक पुरुष जो है आशेरते विद्यमान होता है सोया हुआ रहता है तो जिसमें लगा हुआ रहता संलग्न होता है उसका नाम आशय है जिसमें मने जिसमें जो सांसारिक जो पुरुष है जिसमें लगे हुए रहते हैं उसका नाम आशय है तो सांसारिक पुरुष जो कर्मों का जो समूह है उसमें लगे हुए रहता है इसलिए आशय का मतलब हुआ समूह तो कर्मा नाम आशय कर्माशय या आशय का अर्थ ऐसा भी कह सकते हैं कि आगे जो पढ़ेंगे आप आगे वाले जो सूत्र होगा आगे है सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भ होगा तेरा नंबर जो सूत्र है तो जाति आयु भोग का जो हेतु है जाति आयु भोग का हेतु रूप जो संस्कार है कारण रूप जो संस्कार है उसको कहते हैं आशय समझ गए जी। जन्म का आयु का जो संस्कार जो चित्त का संस्कार जन्म देने वाला है जो चित्त का संस्कार जो आशय जो चित्त का जो संस्कार जो समूह है तो वह संस्कार रूप जो समूह है जन्म देने वाला है आयु देने वाला है और भोग देने वाला है वो आशय है तो जात्यायुर्भोग हेतु वह संस्कारा आशय मुझे हो गया कि जाति आयु भोग के जो हेतु रूप संस्कार है वो आशय है आशय का समझ गए जी हां हा वो संस्कार जो है वो आशय हो गया तो जाति आयु भोग को देने वाला कर्मा नाम आशय कर्म आशय कर्मों का जो आशय है कर्मों का जो वह चित्त में संस्कार है जाति आयु भोग को देने वाला कर्मों का जो संस्कार है वह जो समूह है आशयकार समूह भी होता है इसलिए समूह भी अर्थ ले लेंगे तो जैसे जल आशय जलाशय जलाशय का मतलब क्या हुआ जल का समूह जल का समूह जल का जो भंडार है ऐसे ही कर्म आशय कर्मों का भंडार कर्मों का समूह तो आशयकार तो ये भी हुआ और दूसरा हमने बता ही दिया कि जाति आयु भोग का जो हेतु है संस्कार रूप जो या जो संस्कार है हाथ जाति आयु भोग का जो हेतु रूप जो संस्कार है कारण जो संस्कार है वो आशय है हुआ? और कुछ एक व्यक्ति ऐसे भी व्याख्या करते हैं कि आशयसारिकुषा पुर्ष, जिसमें संसारिक पुरुष लगे हुए रहते हैं तो किसमें संसारिक पुरुष लगे हुए रहते हैं किसमें संसारिक पुरुष लगे हुए रहते हैं तो वह वह धर्मा धर्म है माने वह कर्मा नाम आशय तो कर्मों का जो आशय है अर्थात धर्मा धर्म रूप जो संस्कार है पुण्य पाप रूप जो है वो हो गया आशय वो हो गया आशय पुण्य पाप जो कर्म आशय जो कहा है तो ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें सांसारिक पुरुष लगे हुए रहते हैं तो सांसारिक पुरुष शुभ और अशुभ कर्म में लगे हुए रहते हैं लग लगे रहते हैं ना जी सांसारिक पुरुष जो है अच्छे बुरे काम में लगे हुए रहते हैं तो अच्छे बुरे काम जो हो गए धर्माधर्म जो हो गया धर्म और अधर्म पुण्य और पाप ये हो गया कर्मा ये हो गया आशय समझ गया हाँ जी हाँ तो मन शुभ कर्म और अशुभ कर्म दो तरीके का कर्म हुआ तो शुभ कर्म का और अशुभ कर्म का जो समूह हो गया वो धर्मा धर्म हो गया तो ये ये करें तो कर्माशयो धर्मा धर्मओ कर्माशय जो है धर्मा धर्म है कर्मों का जो में था, जो समूह था हिंदी बोलियो बोले बोलिए हिंदी भाषा में आशय का मतलब ये भी होता है कि उसमें मन में इच्छा क्या थी मेरा आशय ये है ये वो गलत शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो तो मेरा भाव ऐसा है, मेरा आशय मेरा, मेरा भाव, है। भाव ये था उस रूप में भी इसका अर्थ आ जाता है या वो खाली हिंदी भाषा में या संस्कृत में नहीं है वहाँ ये नहीं है ये अच्छा मैं यही पक्का करना चाहता है इसमें नहीं है तेलुगु भाषा तथे अभिप्राय हो गया अभिप्राय मेरा भाव ये है मन में भाव ये था आशय मेरा ये था वो यहाँ पर, नहीं, पर नहीं है यहाँ पर आशय का मतलब हुआ समूह आशय का मतलब हुआ धर्मा धर्म नहीं मैं समझ जलाशय की तरह में इसका अर्थ ले रहा हूँ वो जलाशय के रूप में लीजिए या संस्कार के रूप में हाँ और संस्कार जाति आयु भोग का तो जो है ना जी ठीक है जी तो ये कर्मों का समूह मोटे रूप में कर्मों का समूह तो कर्माशय जो है तो कर्म दो प्रकार प्रकार का हो गया पुण्य और पाप शुभ और अशुभ शुभ और अशुभ कर्मों का जो समूह है शुभ माने धर्म और अशुभ माने अधर्म तो धर्मा धर्म कर्म का कर्मों का जो समूह है समझ गए हाँ जी हाँ तो ये क्लेश मूलह कर्माशय क्लेश मूलक जो कर्माशय है अविद्या अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो क्लेश है वो उस कारण वाला उससे जन्य सरल भाषा में कहेंगे तो अविद्या अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश से उत्पन्न जो कर्माशय है ऐसा जन जिसको कहते हैं कर्माशय कर्मों का समूह कर्मों का समुदाय दृष्ट जन्म दृष्टा दृष्ट जन्म वेदी वेदनीय मने दो तरीके का जन्म हुआ एक दृष्ट जन्म है और दूसरा अदृष्ट जन्म है दृष्ट जन्म है जो वर्तमान जन्म हो गया और अदृष्ट जन्म हो गया जो आगे होने वाला है जन्म अभी हाँ। नहीं हुआ समझ गए गया भविष्य तो जन्म में मन दृष्टम चम ची दृष्टाधृष्टम और दृष्टाधृष्टम च तब जन्म चुके दृष्टादृष्ट जन्म और दृष्टा दृष्ट जन्मनी वेदनीय इति दृष्ट जन्म वेदनीय ऐसा इसका हम अर्थानुसार अर्थ कर सकते हैं कि दृष्ट जन्म तो दृष्ट के साथ जन्म का कर्मधारे समास हो गया तो दृष्ट और दृष्ट मैने दृष्टम चृष्टम चृष्ट ये मने दृष्ट दृष्ट मने जो देखा हुआ जो दिख रहा है जो जन्म दिखा हुआ दृष्ट मने मया दृष्टम मैंने देख लिया तो दृष्ट जन्म जो देखा जाने वाला जन्म है बने दिखा वर्तमान जो जन्म है और अदृष्ट जन्म जो दृष्ट नहीं है जो बाद में देखे जाने वाला है तो देखे जाने वाला जन्म और न देखे जाने वाला जन्म तो अभी जो है देखे जाने वाला जन्म है तो दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म में वेदनीय है वेदनीय कहते हैं अनुभवनीय को वेदनीय मतलब क्या हुआ अनुभवनीय वेदन विद ज्ञाने धातु है ना जी तो, तो, तो यहाँ पर, पर वैसे विद धातु है विद के अनेक अर्थे विद सप्ताम विधि लाभ विध विचारणे और विध ज्ञान विद ज्ञान लेना है वेदन से वेदनीय है तो दृष्ट जन्म में अनुभवनीय है और अदृष्ट जन्म में अनुभवनीय है मैने हुआ इसमें फल का अध्याहार करेंगे मन दृष्टा दृष्ट द्रिश्ट जन्म में वेदनीय है अनुभवनीय है फल जिनका ये दृष्टा दृष्ट द्रिश्ट जन्म वेदनीय कर्माशय का विशेषण है किसका विशेषण है जी कर्माशय कर्माशय का विशेषण है तो कर्माशय की विशेषता बता रहा है कि दृष्ट जन्म में अनुभव के योग्य फल है जिनका तो जिन कर्माशयों का फल दृष्ट जन्म में अनुभवनीय है वो कर्माशय दृष्ट जन्म वेदनीय हो गया और जिन कर्मों का फल अदृष्ट जिन कर्माशयों का फल अदृष्ट जन्म में अनुभवनीय है उसको कहेंगे अदृष्ट, बने अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय समझ गया जी इसमें फल शब्द का जो है लोप हो गया हुआ है फल शब्द का क्या हो गया जी लोप हो गया लोप हो गया हुआ परंतु फल इसमें छपा हुआ है माने छुपा हुआ है दृष्ट जन्म में अनुभवनीय क्या है जी फल फल क्या हाँ। सुख और दुख रूप फल हाँ फल मतलब क्या है जी सुख, सुख और दुख रूप।, हाँ दुख रूप फल समझ में आ रहा है नाशा जी जन वसुधावन जी समझ में आ रहा है जी जी जी आचार्य हाँ। तो दृष्ट जन्म में अनुभवनीय है फल जिनका जिसका ऐसा अर्थ कीजिएगा अर्थात जिसका अर्थ जिसका फल अर्थात सुख रू, दुख रूपी फल इस जन्म में जिस कर्मों का समूह का दृष्ट जन्म में मिलने वाला है अनुभव के योग्य है वो दृष्टि जन्म वेदनीय हो गया कर्माश और दूसरा जो है अदृष्ट जन्म वेदनीय जिस कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलने वाला है सुख दुख रूपी फल परंतु बाद में मिलने वाला है उसको कहेंगे अदृष्ट जन्म वेदनीय समझे हाँ जी तो तो यहां पर कर्म के दो भाग विभाग किए गए हैं कर्म कितने भाग किए गए हैं जी दो भाग दो वो मने होगा एक पुण्य कर्म मने शुभ कर्म और दूसरा जो है अशुभ कर्म समझे जी तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म क्या है इस पर हम जो है आगे विचार करेंगे उसके साथ ही चलते हैं यहां पर ब्या शब्दार्थ तो हो गया कि क्लेश मूल कर्माच्ठा दे जन्मेदनिया मने क्लेश मूलक जो कर्माशय है वह दृष्ट जन्म में सुख रूपी फल को देने वाला है और अदृष्ट जन्म में सुख सुख दुख रूपी फल को देने वाला है तो इसकी व्याख्या स्वयं महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं व्यास वास में बोलते तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय लोभ मोह क्रोध प्रभव बोल रहे हैं कि तत्र उसमें या उस विषय में उस विषय में जो दृष्टा दृष्ट जनवेदनीय जो कर्माशय है उस विषय में चर्चा की जा रही है पत्रकार से ये ले लेंगे कुछ व्यक्ति पत्रकार से चित्त भी अध्याहार कर लेते हैं कि उस चित्त में ऐसा करते हैं समझ गए हां जी कुछ व्याख्याकार तत्र का कर देते हैं कि उस चित्त में पुण्य पुण्य रूपी जो कर्मों का समूह है वो लोभ क्रोध लोभ मोह क्रोध से उत्पन्न होता है वो ये करते हैं तत्र का परंतु यहाँ पर मैं जहां तक समझता हूँ कि तत्र का मतलब होता है कि जो क्लेश वो कर्माश तत्र माने उसमें उस विषय में किस विषय में कर्माशय के विषय में बताया जा रहा है आ, उस विषय में जो पुण्य पुन्य पुण्य रूपी जो कर्माशय है लोभ मोह क्रोध प्रभव लोभ मोह क्रोध प्रभव मान लोभ से उत्पन्न पुण्य पुण्य कर्माशय होता है मोह से भी उत्पन्न होता है क्रोध से भी होता है लोभ हो गया राग मो हो गया अविद्या जी क्रोध हो गया द्वेष हो गया ना जी जी पीछे जो है आपने राग पढ़ के आया कि नहीं राग द्वेष जी तो राग पढ़ के क्या आया है राग पढ़ के आपने आया है कि सुखानुसई राग तो सुख को जिसने अनुभव कर लिया है तो सुख की स्मृति जब होता है तो उसके साधन में ये वो जो तृष्णा है जो लोभ है वो राग है तो लोभ आ गया राग के अंतर्गत पर शब्द होता है ना ये तो लोभ मने हाँ। राग और मोह मनेता हाँ जल और चेतन को एक समझना अविद्या अविद्यामिता के अंतर्गत मोह आ गया और क्रोध आ गया द्वेष, द्वेश दुखानु से द्वेष्वेश हाँ।, हाँ।, हाँ।, हाँ तो ये लोभ क्रोध मोह और क्रोध से ये अच्छे शुभ और अशुभ कर्म उत्पन्न होते हैं शुभ और अशुभ कर्म रूपी समूह जो है लोभ से भी अच्छे आपको यदि मान लीजिए कि हमें लोभ है यदि हमें जैसे लोभ होता है जैसे व्यक्ति का क्या होता है यदि आप व्यक्ति को बच्चे को चॉकलेट का लोभ दे दो चॉकलेट का लोभ दे दो कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा या यदि तुम जो है इस को याद कर लिया ये यदि कोई वेद मंत्र याद करना है या स्कूल में दिया फर्स्ट लाए तो तुम्हें मैं ये गिफ्ट दूंगा लोभी दिया ना जी जी ठीक है तो वो तो तो बच्चा तो लोभ के बसी भूत होकर के पुण्य कर्म कर दे रहा है की नहीं कर रहा है ठीक है हाँ जी करता है ना हाँ जी तो लोभ के बसी भूत होकर के पुण्यकर्म भी करता है लोभ के बसी भूत होकर पापकर्म भी करता है तो लोभ के बसीभूत होकर के जब वो अपण्य कर्म करेगा व्यक्ति एक उदाहरण में बच्चे का उदाहरण दिया है हम सबके साथ ही होता है हम सभी के साथ होता है कि हमारे मन में यदि मान लीजिए कि हमें समाज की सेवा करनी है हम समाज के समाज का हम सेवा कर, करने की भावना है और समाज की सेवा कर रहे हैं परंतु समाज की सेवा कर रहे हैं और इस भावना से कर रहे हैं कि मैं समाज में सेवा यदि करूंगा मैं किसी संस्था में सेवा करूँगा तो ये मुझे यहाँ का प्रधान बना देंगे हाँ। हमें ये मंत्री बना देंगे इस भावना से भी तो व्यक्ति सेवा करता कि नहीं करता जी जरूर हाँ जी यश बढ़ जाएगा मेरा यश की जाएगा मेरा यश के लोभ ऐसी अच्छा ये करते हैं भी मैनेजर बनने के लिए मैं काम करती हूँ हाँ, जो हाँ। तो <laughs> तो है मैं ये कर रहा हूँ की लोभ है ऑफिस और अच्छा नाम बनाने के लिए काम करते हैं और उसका मनी भी आता है उसके बाद प्रमोशन आता है में सब है ना हाँ, लोभ काम अच्छा है यदि आप मैनेजर बनेंगे तो मैनेजर बनना अच्छा ही हुआ ना जी की मनेजर बन करके आपके इसमें होगा और आप जो है एक अच्छा यदि पुण्यात्मा है तो आप जो है अच्छे ही काम करेंगे ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो उसमें भावना लोभ की फिर भी है उसमें जरूर भावना लोभ की है ना होता है हाँ तो ये तो ये कर्माशय हो गया इससे कर्माशय बनता है फिर जाति आयु भोग तो होना ही है तो ये लोभ से उत्पन्न पुण्यकर्म भी होता है और अपुण्यकर्म भी होता है ऐसे ही मोह से उत्पन्न पुण्यकर्म भी होता है और अपुण्यकर्म भी होता है मोह से उत्पन्न पुण्यकर्म कैसे हुआ मोह यदि मान लीजिए जड़ और चेतन को एक समझ लिया अस्मिता अस्मिता जो है या अनित सूची दुखा इत्यादि जो कुछ भी है आप जो है या हम जो है उस क्या उस मोह के कारण अविद्या के कारण हम जो है जैसे मान लीजिए कि मूर्ति पूजा जैसे है मूर्ति पूजा जैसे तो मूर्ति पूजा अस्मिता है अस्मिता नामक जो क्लेश है अस्मिता क्योंकि जड़ और चेतन को एक सभ्या जा रहा है मैंने वहां पर जड़ में चेतन बुद्धि की जा रही है कि जड़ जो है उसको ईश्वर माना जा रहा है कि जिसको कहते हैं ना अस्मिता अस्मिता का अस्मिता का की परिभाषा क्या है अस्मिता की जो परिभाषा हमने आपको जो बताया था कि दृग दर्शन शक्ति और एक आत्मता है भाई अस्मिता दृक्शक्ति और दर्शन शक्ति तो दृक्श शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों को एक समझ ना ऐसा दिखने वाली जो है दिखने वाली जो मूर्ति और देखने वाला जो दिख शक्ति जो परमात्मा दोनों को जब एक समझता है जड़ और चेतन को एक समझता है बुद्धि और आत्मा को एक समझा जाता है तो अस्मिता है तो उसको समझ करके यदि व्यक्ति ने जो है जैसे कि भाई मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं और ये करते करते करते वो इतना अच्छा साधना किया कि बहुत आगे बढ़ गया जीवन में बढ़ जाता है ना रामकृष्ण परमंश भी तो काली की पूजा करते करते करते आगे बढ़े थे ना हाँ जी तो रामकृष्ण परमंस ने किया था तो ये जो है ये मोह से पुण्य कर्म हो गया उनका मोह से फिर बाद में वो उन्होंने काली को छोड़ दिया जब उनके गुरु ने कहा कि भाई ये जो है जब तक तुम काली की उपासना करते रहोगे जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा तो उन्होंने काली को काट दिया बोलते अपने मन से काली हटो तो वो जो है कि वह मोह से भी व्यक्ति ये, कर ल, ए, ए, अच्छे ये करता है आ, अच्छे कर्म कर लेता है मोह के वसीभूत होकर के भी अविद्या से भी ग्रसित होकर के व्यक्ति अच्छा काम करता है कर लेता है तो उससे भी कर्माशय बनता है तो ये जो है कहने का लोभ का मोह का ऐसे क्रोध से भी क्रोध से भी अच्छे काम हो सकते हैं यदि मान लीजिए कि हमारे अंदर क्रोध हो गया हमें यदि किसी ने कहा तुम तो ऐसे नहीं कर सकते तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है कि तू इसमें सफल हो जाओ अब उसमें मन में आ गया कि मुझे इसने चैलेंज दे दिया मन में सोच रहा है क्रोधित हो गया दिखा दूंगा तुमको करके और मन में वो जो क्रोध आया और क्रोध के बसीभूत तो होकर इतना वो मेहनत किया इसे किया कि वह जो है वो सफल हो गया तो क्रोध से पुण्य कर्म हो गया कि नहीं हो गया हाँ। क्रोध से अच्छा कर्म हो गया ना तो क्रोध से बुरा कर्म तो होता ही होता है अच्छा कर्म ही हो जाता है मोह से बुरा कर्म तो होता ही होता अच्छा कर्म भी हो जाता है और लोभ से भी अच्छा कर्म बुरा कर्मो तो इसलिए लोभ क्रोध मोह से उत्पन्न होते हैं पुण्य कर्म और अपुण्य कर्म समझ गए जी और इसमें आप खुद विचारिएगा कि लोभ से पुण्य अपुण्य कर्म तो लोभ मोह क्रोध राग अविद्यास्मिता और द्वेष से उत्पन्न होते हैं ये पुण्य और अपुण्य कर्म आशय उत्पन्न होते हैं तो सा दृष्ट जन्म वेदनीय चादृष्ट जन्म वेदनीय यह जो पुण्य और अपुण्य कर्माशय है वो कर्मों का जो समूह है जो चित्त में जो इकट्ठा हुआ हमने जो पुण्य कर्म किया और अपुण्य कर्म किया लोभ क्रोध मोह से उत्पन्न जो पुण्य और अपुण्य कर्माशय जो है ये पुण्य पुण्य कर्माशय ये इस दृष्ट जन्म में भी सुख दुख रूपी फल को देने वाला है और अदृष्ट जन्म में भी सुख दुख रूपी फल को देने वाला है माने कुछ एक कर्माशय जो हो गया दृष्ट जन्म में भी दे सकता है कुछ एक कर्माशय जो है अदृष्ट जन्म में भी दे सकता है समझ गए? हां जी तो कर्मों को जो है दो विभाग किया गया है एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म शुभ कर्म जिस कर्मों को हम करते हैं और जिस कर्मों को करने से स्वयं को सुख मिलता है और दूसरे को सुख मिलता है वो शुभ कर्म हो गया और ऐसा कर्म जिस कर्मों को करने से स्वयं को दुख मिलता है दूसरे को भी दुख मिलता है उसका नाम है अशुभ कर्म समझ गए मैंने कहने का शुभ कर्म ईश्वर की आज्ञा का पालन करना शुभ कर्म है ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना ये शुभ कर्म है और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलना अशुभ कर्म है समझ गया हाँ जी तो ये जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल जो है इसी जन्म में मिलता है और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल जो है अगले जन्मे मिलता है है जी हाँ जी मैंने कुछ कर्म का फल जो है शीघ्र मिल जाता है और कुछ कर्म का फल जो है देर से भी मिलता है तो जिन कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है उसको दृश्य जनवेदनीय कहेंगे और जिन कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है उसको कहेंगे अदृश्य अदृष्ट जनवेदनीय समझ हाँ, हाँ जी समझ हम अब जो है इसमें एक और चीज विचारना है इसमें एक और चीज विचारना है कि कर्म कर्म मनुष्य का जो एक्शन है जो कर्म है क्रिया जो है शुभाशुभ कर्म ये बताइए जड़ है या चेतन बोलिए जड़ है जी जड़ है कर्म जो है क्रिया जड़ है क्रिया कॉन्सियस नहीं हो सकता चेतन नहीं हो सकता चेतन क्रिया करता कर रहा है मगर कर्म तो जड़ है कर्म तो जड़ है क्रिया तो जड़ है तो कर्म जो जड़ है तो जड़ वस्तु में स्वयं एक्शन हो सकता है क्या नहीं बताइए पृथ्वी जड़ है परंतु तो पृथ्वी में क्रिया हो रही है इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी में कोई क्रिया कर रहा है एक सरल स्वाभाविक चीज देखिये एक यदि मान लीजिए एक यदि आप कुर्सी को रखे हैं घर में बैठा कुर्सी है अब वो तब तक वह वहां पर रहेगा जब तक कि आप उसको वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएंगे यही है ना जी हाँ जी इसी को निकल्स ऑफ लॉ कहते हैं कि कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी और कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो गति में ही रहेगा कोई वस्तु गति में ही रहेगा कब तक जब तक कि वहां पर कोई बाहर से फोर्स न लगे तो जो भी कर्म हो रहा है जो भी क्रिया हो रहा है स्वयं क्रिया हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि उस क्रिया को करने वाला चेतन पदार्थ है चेतन पदार्थ के बिना क्रिया हो ही नहीं सकती तो कर्म जब जड़ है तो वह कैसे फल देगा कर्म जब जड़ है शुभाशु कर्म जो है कर्मों का जो समूह वो जड़ है तो कैसे फल देगा इसका मतलब हुआ कि जो शुभाशु जो कर्म है वह स्वयं फल देने में असमर्थ है तो चेतन क्योंकि तो वो चेतन है नहीं तो कर्मों का फल कोई ना कोई देने वाला होता है उसको ईश्वर कुछ एक को तो ईश्वर देता है कुछे को जो राजा देता है कुछ को जो है मनुष्य भी देता है और कुछ को जो है कुछ कर्म का फल जो है स्वयं मनुष्य स्वयं भी व्यक्ति लेता है जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो गलती हो जाती थी तो आचार्य जी कहते थे कि तो भाई मैं जो तुम्हें दंड दूंगा सो नहीं स्वयं तुम्हें अनु खुद यदि तुम्हें गलती हुई तो तुम जो है खुद दंड लो दलिया मत खाओ भोजन मत लो आज यदि वाणी से दंड हुआ तो मौन रहो मन मानसिक यदि हुआ तो मन से ओम इत्यादि का जाप करो तो ये तो कहने का अभिप्राय यह है कहने का अभिप्राय यह है कि मने सभी का फल ईश्वर नहीं देता सभी का फल राजा भी नहीं देता सभी का फल मनुष्य भी नहीं देता तो इसमें से हमें यह देखना है जिन कर्मों का फल जो है हम खुद लेते हैं जिन कर्मों का फल जिन कर्मों का दंड हम स्वयं लेते हैं या कोई राजा दिया या मनुष्य दूसरा कोई मनुष्य दिया तो ध्यान रखना उस फल का उस फल उस कर्म का फल ईश्वर नहीं देता है हा हमने स्वयं दंड लिया या किसी अन्य व्यक्ति ने हमें दिया राजा ने दिया परंतु तो जितना देना चाहिए उस कर्म का फल उतना नहीं दिया तो वो बचा हुआ जो फल है उसको ईश्वर देता है तो जिस कर्मों का फल का देने का सामर्थ्य हमारे अंदर है स्वंग लेने का सामर्थ जिन कर्मों का फल का स्वंग लेने का सामर्थ खुद के अंदर है या किसी दूसरे मनुष्य राजा इत्यादि के हैं वो हम जितना कर सकते हैं स्वंग फल प्राप्त कर सकते हैं ले सकते हैं उतना तो हमें मिलेगा ही मिलेगा खुद का उसके बाद जो बच जाएगा वह परमात्मा देगा परंतु कुछ एक कर्म ऐसे हैं कि जो हम करते हैं कुछ एक जो कर्म है जो हम करते हैं वो जो है उसका हम खुद नहीं ले सकते हमने कुछ ऐसा कर्म किया जिसको कि हमें अत्यंत निम्न स्तर का नारकीय जो कर्म किया निम्न स्तर का कर्म किया जिसका फल है वृक्ष योनी में जाना पशु योनी में जाना तो ये जो वृक्ष योनी पशु योनी या अच्छा कर्म क्या तो मनुष्य योनी में तो ये जो योनी है जब कर्मों का एक बड़ा भाग जब मनुष्य या पशु इत्यादि योनी है ये तो ईश्वर इसको देने में समर्थ होता है मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता राजा इत्यादि नहीं कर सकता इस चीज को समझना है जैसे कोई चोरी व्यक्ति करता है ये अशुभ कर्म है तो इसका दंड पकड़ाएगा तो राजा देगा और यदि कोई किसी को प्रोटेक्ट करता है कोई किसी की रक्षा करता है और जब राजा को पता चलता है सरकार को जब पता चलता है तो उसको पारितोषिक भी देता है तो उसको राजा भी फल देता है तो कुछ एक कर्म जो है जिसका फल शुभ शुभाशुभ कर्म का जो फल है समाज भी देता है और कुछ एक जो कर्म है जिसका फल स्वयं भी लेता है और कुछ एक कर्म है जिसका फल परमात्मा अगले जन्म में देता है मैंने तो परमात्मा देता है तो इस चीज को समझना है तो यहां पर करें कि सदृष्टादृष्ट कर जन्म वेदनीस अदृष्ट जन्म वेदन्यस वह जो कर्म आश है दृष्ट जन्म वेदनीय है और अदृष्ट जन्म वेदनीय है अब आगे करें तत्र उन कर्माशयों में जो है दृष्ट कर्माशय हैं उनमें से दृष्ट दृष्टि कर्माशय और मैने क्या बोलते हैं हृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय और साथ साथ पुण्य कर्माशय तत्र मैंने उन पुण्य मन पुण्य जो कर्माशय है जो जन्म वेदनीय है मैंने अदृश्य दृश्य जन्मवेदनी अदृष्ट जन्म वेदनीय पुण्य पुण्य कर्माशय है उसमें से पुण्य कर्माशय की व्याख्या आगे कर रहे हैं कि तत्र मने उनमें से उनमें से किसमें अदृष्ट जन्म वेदनीय पुण्य कर्माशय और अदृष्ट जन्म जो पुण्य कर्माशय है उनमें से उनके मध्य में बोलते तीव्र संवेगे तीव्र संवेगे न के साथ जोड़ेंगे तीव्र संवेगे न निर्वर्ति पुण्य कर्माशय है नहीं ये अंतिम जो सद्य परिपचित है पुण्यकर्माशय इसके साथ जोड़ेंगे तो तीव्र संवेगे नवर्ति पुण्यकर्माशय सद्य परिपच्य तेज परिपचित है ऐसा करेंगे कि वह तीव्र संवेद के द्वारा निर्वर्तित जो निष्पादित जो पुण्य कर्माशय अर्था कर्म है अर्थात हम पुण्य कर्माशय पुण्य कर्मों का जो समूह है जब हमारे अंदर एक तीव्र संवेग होता है तीव्र भावनाएं होती है जैसे पीछे भी पड़े तीव्र संवेगा नामा सन्ना अत्यंत तीव्र संवेग होता है उस पुण्य कर्म करने का तो तीव्र संवेग के द्वारा जो निर्वर्तित जो है निष्पादित जो है संपन्न जो है तो तीव्र संवेद के द्वारा या तीव्र संवेद के साथ किया हुआ निर्वर्तित माने किया हुआ भी कृतह भी कर सकते हैं निर्वर्तित माने कृत तीव्र संवेद के साथ किया हुआ जो कर्माशय है तीव्र संवेद के द्वारा किया हुआ जो कर्माशय है वह शीघ्र फल देने वाला होता है एक बताया दूसरा मंत्र तप समाधि फिर निर्वर्तित तीव्र संवेद के द्वारा माने तीव्र संवेद के द्वारा वह पुण्य कर्माश है तो मंत्र के द्वारा तप के द्वारा और समाधि के द्वारा मने मंत्र के द्वारा तप के द्वारा और समाधि के द्वारा किया हुआ जो कर्माश है निष्पादित जो समा परमाश है कर्माश है बना हुआ जो कर्माश है मैंने तीव्र संवेद के द्वारा निर्वर्तित निर्वर्तित मैंने निष्पादित किया हुआ संपादित बना हुआ ये सब जैसे आपको व्याकरण में हमने पढ़ाया हुआ कि कारक किसे कहते हैं तो क्रियाया निर्वर्तकम इति कारकम ऐसा याद होगा कि क्रिया को जो निर, का जो निर्वर्तक है क्रिया का जो निष्पादक है क्रिया को जो बनाने वाला है क्रिया का जो जनक है तो निर्वर्तित माने जनक निर्वर्तित माने संपादित निष्पादित और कर्ता माने बनाने वाला तो ऐसे यहां पर निर्वर्तित है कि तीव्र संवेद के साथ तीव्र संवेद से निष्पादित या बना हुआ पुण्य कर्माशय मंत्र के द्वारा समाधि के द्वारा तप के द्वारा समाधि के द्वारा निष्पादित जो पुण्य कर्माशय है पुण्य कर्माशय है वह सद्य परिपचते शीघ्र परिपाक को प्राप्त होता है अर्थात शीघ्र ये फल प्रदान करने वाला होता है और आगे पै करें कि ईश्वर देवता महर्षि महानुभावान आराधना बोल रहे ईश्वर की आराधना करने से ईश्वर ओम ओम ओम संसारिक फल की इच्छा से इस संसारिक फल की इच्छा से ऐसा ध्यान यदि संसारिक फल की के परमात्मा हमारे कष्टों को दूर कर दो हमारे परेशानियों को दूर कर दो जब व्यक्ति करता सत्य में अः मने सत्य में प्रतिष्ठित इसलिए है कि हमें धन इत्यादि मिले मैने परमात्मा की जब उपासना सांसारिक कामों की इच्छा से करते हैं तो उसकी बात यहां पर कही जा रही है निष्कामता की बात नहीं कही जा रही है, पुण्य पुन्य पुण्य कर्म की बात कही जा रही है इसे ध्यान में रखिएगा तो जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ओम का जाप करते हैं यदि जीवन में कोई परेशानी आई और ओम का जाप करते हैं तो परेशानी दूर करता है तो ध्यान रखेंगे भले ही भावना की कामना से किया जाए जो असंभव है वो असंभव की प्रार्थना कभी सफल नहीं होता यदि हम यदि मान लीजिए ईश्वर की आराधना इसलिए करते हैं कि दूसरे की हानि हो जाए ये कभी नहीं होने वाला रखिए तो ईश्वर की आराधना यदि करते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर जो भी संशय है जो प्रमाद है जो आलस्य है जो व्याधि है जो रोग है ये सब को दूर कर दो इस तरीके से पूरी भक्ति के साथ करते हैं तो वो दूर होता है क्योंकि पीछे आपने पढ़ा है कि व्याधि स्थान संसय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन लबि तत्व तत्वी चित्त विक्षेपा और आपने पढ़ा है आपको मैंने पढ़ाया हुआ है जी तबर्थ भावना यदि ईश्वर की भावना के साथ जो अर्थ है परमात्मा उसकी भावना के साथ ओम का बार बार रिपीट करेंगे तो व्याधि इत्यादि दूर होगा ये पीछे आपके पढ़ के आए हैं तो यहाँ पर ईश्वर की जब आराधना करते हैं देवता की जब आराधना करते हैं देवता मतलब जो श्रेष्ठ व्यक्ति है जो देवत्व को मनुष्य में अमल अन मनुष्य जो अनता मनुष्य अनम बोल रहे हैं कि असत्य बोलने वाला मनुष्य होता है और सत्य बोलने वाला देव होता है तो जो देवत्व को प्राप्त करता है अपनी साधना से अहिंसा इत्यादि योग इत्यादि को अपने जीवन में अपना करके अपना व्यवहार को ठीक करके वह जब देवता बनता है उस देवता की जब हम आराधना करते हैं जो जो उच्च पद को अच्छे से प्राप्त हो गया है और महर्षि की जब आराधना करते हैं ये जो महर्षि महानुभाव इत्यादि है महानुभाव है जितने भी हैं तो ईश्वर देवता महर्षि महानुभाव की आराधना से जो कर्माशय यह परि निष्पन्न जो कर्माश है निष्पादित होता है हमने ईश्वर की आराधना किया पुण्य कर्म के लिए हमने देवता की आराधना किया पुण्य कर्म के लिए कि कोई समाज में देवता है विद्वान है उनको उनसे मैंने बोला कि मुझे ये काम करना है उनसे इसलिए उनसे आराधना किया और उन्होंने करवा दिया तो ये पुण्य कर्म देवता की आराधना से महर्षि की आराधना से महर्षि मानवादिति की आराधना से जो परिनिष्पन्न जो निष्पादित जो बना हुआ जो कर्मास है सद्य पुण्य कर्माश स मैंने परि परिनिष्पन्न यह परिनिष्पन्न जो परिनिष्पन्न कर्माश है वह सब पुण्यकर्मा से वह पुण्यकर्मा से सद्य परिपचित वह शीघ्र फल देने वाला होता है अर्थात शीघ्र फल देगा तीव्र संवेद से किया हुआ तीव्र से किया हुआ पुण्य कर्म पुण्य माने पुण्य कर्म ईश्वर देवता महर्षि इत्यादि की आराधना के द्वारा उसकी आराधना किया उससे जो निष्पादित हुआ पुण्य कर्म यह शीघ्र फल देने वाला होता है और दूसरा कर है अब पाप कर्म के संबंध में कर्म के बारे में बर्मे यहां व्याधिपणु विश्वासोपगतेषु वा, वा तपस्वी कृतः पुनः पुनः अपकार स चापी पापकर्माशय बोल रहे कि जैसे तीव्र संवेदन तीव्र जैसे वहां पर तीव्र सम्यक कहा तीव्र क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिवेश बने इस तीव्र क्लेश के द्वारा किया हुआ जो अप अपकात है तीव्र क्लेश से क्लेश मन अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभनिवेश ये क्लेश लीजिएगा तो तीव्र क्लेश के द्वारा हमारे अंदर अविद्या है राग है तीव्रता है राग है ये सबसे तीव्र है और इस तीव्र क्लेश के साथ हम क्या करते हैं भीत जो डरा हुआ व्यक्ति है हमारे अंदर अविद्या जमा हुआ है बहुत अधिक जमा हुआ है और जमा होने के कारण जो डरा हुआ व्यक्ति उसको और डराते हैं उसको और अपकार करते हैं समाज में ऐसा होता है ना जी हाँ जी तो जड़ता इतने अविद्या उस व्यक्ति के अंदर घुसा हुआ है कि वो जो डरा हुआ व्यक्ति को हमें सहायता करना चाहिए परंतु जब डर डरे हुए व्यक्ति को हम और डरा देते हैं उसका और अपकार करते हैं तो करें कि तीव्र क्लेश तीव्र क्लेश से के द्वारा जो है के माध्यम से तीव्र क्लेश के माध्यम से के द्वारा भीत डरा हुआ व्याधि रोगी और कृपणेशु कृपण क्रिपन, कृपण लोक भाषा में कृपण कहते हैं कंजूस को पढ़ो यहाँ पर कृपण का कंजूस नहीं है कृपण माने दयनीय कृपण का मतलब क्या है जी दयनीय दयनीय जो व्यक्ति है तो डरा हुआ रोगी और जो दयनीय व्यक्ति है और विश्वासोपगति सु और विश्वास में जो प्राप्त हुआ है जिसको हमने विश्वास में ले लिया हुआ है ऐसे व्यक्तियों में महानुभावों और और तपस्वीसु और जो तपस्वी महानुभाव हैं उनके प्रति जो किया हुआ बार बार अपकार है डरे हुए व्यक्तियों के प्रति हमने बार बार अपकार किया रोगी व्यक्तियों के प्रति बार बार अपकार किया और दयनीय जो व्यक्ति है उसके प्रति जो बार बार अपकार किया वह अपकार भी अपकार अपकार रूपी जो पाप कर्माशय है वह भी शीघ्र ही परिपाक को प्राप्त होता है शीघ्र ही वह पक जाता है अर्थात शीघ्र ही फल देने वाला हो, फल देने वाला हो जाता है समझ गए उदाहरण यहां पर दे रहे हैं कि यथा यथानंदीश्वर कुमारो मनुष्य परिमाणम हित्वा देवत्वेन न परिणत उदाहरण दिया कि देखो कि जैसे एक नंदीश्वर कुमार नाम का कोई व्यक्ति था वह मनुष्य था परंतु किसी के सत्संग में आया किसी के संपर्क में आया और वह अच्छा बन गया उसका मन अच्छा बन गया उसका व्यवहार बहुत ही सुंदर हो गया तो मनुष्य जो परिणाम है परिमाण है मनुष्य परिमाण परिमाण है ना जी मनुष्य परिमाण मनुष्य परिमाण जो है मनुष्य का जो एक परिमाण है माप है कि इसको मनुष्य कहते हैं वो मैने जो असत्य बोलने वाला है अनुत है तो उस परिमाण को छोड़ करके देवत्व ने देवत्व तो रूप में परिणत हो गया अरे वह देव बन गया देवता बन गया नंदीश्वर कुमार इसके संबंध में पौराणिक लोग ऐसी व्याख्या करते हैं कि नंदेश्वर कुमार जो है वह मनुष्य शरीर को त्याग दिया और देवता जो अलग से वो देवता की कल्पना करते वो देवता रूप में बन गया ऐसा पौराणिक लोग कहते हैं परंतु देव विद्वांसो ही देवा जब वैदिक वेद को देखेंगे तो विद्वान ही देवता है जो अर्थात थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों उसके जीवन में होता है वो देवता है तो वो हितवा देवत्व ने तो रूप में परिणत हो गया देवत्व रूप से परिणत हो गया आजकल तो ये नहीं है परंतु उस समय जो है वह ये ये गुण अपना लोगे तो ये आप देवता हो जाओगे जैसे कि आपको याद होगा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी। वो, जी वो कहते हैं आ, जो, जो है। का, का जो आपको इतिहास पता होगा ये विश्वामित्र चाहता था कि मुझे महर्षि बोले मेरे अंदर गुण है ये है वो है वह महर्षि का जो क्वालिटी होना चाहिए आज भी जैसे मान लीजिए आज पदवी समझ लीजिए नहीं महर्षि इत्यादि पदवी था न जी हाँ जी ये सब पदवी था तो ये जो है की आज जैसे कोई एम ए क्लास कोई बी ए क्लास कोई इस तरीके से तो उस समय महर्षि की पदवी जो होती थी तो वो विश्वामित्र ने समझा कि भाई महर्षि के पदवी के लायक में हूँ परंतु तो वशिष्ठ जी जो है मुझे पदवी नहीं दे रहे हैं, बार बार बोलते रहे तो उसमें उन्होंने जब मारने के लिए वशिष्ठ जी को गया तो क्यूँकी वशिष्ठ जी उसमें ब्रह्मषि थे जो मेन व्यक्ति होगा वही तो पदवी देगा ना जी वही अधिकार देगा ना तो वहां पर जो है वशिष्ठ जी के पास वह अधिकार था महर्षि करने का ब्रह्मर्षि कहने का का पदवी देने का डिग्री देने का तो वो जो है पति पत्नी दोनों बातचीत कर रहे थे वो छुपे हुए थे कि आज मैं मार ही दूंगा तो वो देख रहे हैं कि पति पत्नी अब में बात कर रहे हैं कि देखो विश्वामित्र है तो कमाल का आदमी विश्वामित्र के अंदर इतने इतने गुण है ब्रह्मर्षि बनने लायक है परंतु तो एक उसको ब्रह्मर्षि बनने नहीं दे रहा है क्रोध उसको महर्षि बनने नहीं दे रहा है तो जब देखा कि गुरुजी हमारे हमारे कर रहे हैं तो वो उसी समय वो अपने को नीचे रख दिया और जो है उनके पैर पे पड़ गया उस समय कहता है वशिष्ठ जी कहते हैं कि ब्रह्मषि उत्तिष्ठा मैंने उस समय उनको अर्थात देखिए उस समय अब वशिष्ठ समझ गए कि उसके अंदर से वह क्रोध वह जो हटता अभिमानता ये सब दूर हो गया बस एक जो खराबी था जिसके कारण उसको जो है नहीं दिया जा रहा था ब्रह्मषि का पद भी तो वह विश्वामित्र जो है वह ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लिया कि नहीं हां जो ब्रह्मषि पद को प्राप्त नहीं, नहीं किया था देवता जो था उससे ब्रह्मर्षि बन गया महर्षि बन गया ब्रह्मर्षि बन गया तो ऐसे ही मनुष्य की जो कैटेगरी होती है जिस समय वैदिक युग में ये मनुष्य कहलाएगा ये देवता कहलाएंगे ये महर्षि कहलाएंगे ये ब्रह्मर्षि कहलाएंगे तो वो वो जो योग्यता व्यक्ति जब हासिल करता था तो उस उसके आधार पर जो है उसमें जो होते थे वो ब्रह्मषि के पदवी देने वाले जो महान जो ईश्वर का साक्षात्कार असम प्रजात समाधि को प्राप्त कर लिया हुआ इस तरीके के और केवल असम समाधि को प्राप्त व्यक्ति ब्रह्मर्षि नहीं कोई जरूरी को ब्रह्मषि बने वो तो होना ही चाहिए नहीं तो केवल योगी हो गया वो वो तो होना ही चाहिए पर उसके साथ साथ आ, क्या कहते हैं कि जो है उसको मंत्रार्थ दृष्टा है कि नहीं है मंत्रार्थ दृष्टा भी होना चाहिए उसका जो कैटेगरी है तो ऐसे ही ये वास्तविक जो वैदिक व्याख्या है मनुष्य परिमाणम हितवा देवत्व में परिणत इसका वास्तविक यही अर्थ है कि जो मनुष्य का जो परिमाण था मनुष्य उसको छोड़ करके देवत्त रूप में देवत्त हो गया और करके तथा नहुसो अपी देवानाम इंद्र नहुस नाम का एक राजा था इंद्र माने इंद्र राजा एक पद भी था राजा इंद्र कहते देवों का जो इंद्र जो नहुस था देवों का राजा जो नहुस था वह स्वम परिनामम परिणामम परिणाम इसमें दिया है परिणामम ये जो है रुक जाइए मुझे दूसरे किताब को देखने दीजिए परिणामम परिणामम होना चाहिए ठीक तो है इसमें परिणामम है परिणाम गलत छप गया हुआ है तो परिणामम वहां पर ही परिणामम ही होगा मनुष्य परिणामम हित ऐसे ही नहुस नाम का देवों का इंद्र देवों का जो राजा देवताओं का राजा जो नहुस था वह ऐसा गलत कार्य किया अपने मन को इस तरीके से बना लिया कि जैसे अगस्त के संबंध में कहा जाता है पौराणिक लोग तो ऐसा कहते हैं कि नहुस नामक जो राजा था वह अपने राग के कुछ प्राप्त करना चाहता था तो अगस्त ऋषि को लात मार दिया तो लात मार दिया अर्थात तो उनका अपमान कर दिया ऋषि को तो उन्होंने साप दिया कि जा तू सांप बन जा तो उस समय वो तुरंत ही सांप बन गए पौराणिक लोग तो ऐसा कहते हैं परंतु ये नहीं ये ठीक नहीं है यहां पर यह है कि देवों का इंद्र जो नहुष नाम का जो राजा था देवों का जो राजा नहुष था वह स्व परिणाम हितवा वह अपने अंदर एक ऐसा तिरकत्व विचार लाया ऐसा दुष्ट विचार लाया ऐसी गलत भावना उस व्यक्ति के अंदर आ गई जैसे कंस के अंदर दुष्ट जैसे कंस एक राजा था कृष्ण का मामा कृष्ण का, का, का मामा का मामा रावण एक राजा था जो लंका का उसके अंदर आ आ गई गई नीचता की भावना आ गई। आ, तो वो को प्राप्त हो गया अर्थात नीच भावना वाला बन गया निम्न स्थिति वाला बन गया तो ये यही अर्थ लेना है कि देवों का जो इंद्र नहुष है देवो का इंद्र जो नहुश देवो का राजा जो नहुष था वह अपने जो परिणाम वो राजापना जो था उसको त्याग करके और में परिणत तिर रूप में अर्थात निम्न रूप में निम्न स्थित रूप में परिणत हो गया उसको राजा पद से हटा दिया गया कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उसको राजा पद से हटा दिया गया वो इस तरीके से कुछ गलत कार्य किया इस जो कि था तो राजा परंतु तो उसको हटा दिया गया उस समय थी ये परंपरा की राजा जिसको राजा बनाएगा उसको भी हटाया जा सकता है तो हटा दिया गया वक्त निम्न स्थिति में आ गया तो उसको राजा मानने से स्वीकार नहीं किया उसको हटा दिया तो तो ये इसका तो परिपाक हो गया कि भाई उसने गलत कार्य किया और उसको जो है जनता ने या उस समय जो स्थिति होगी कि जो वो राजनीति में होगा या जो कुछ भी उसका वो कि ये ये होगा ऐसा, ऐसा करके उसको हटाओ यहां से बहिष्कार करो तो उसको बहिष्कार कर दिया यही उसका है रूप में हो गया या ऐसा है कि वो अपने राजा था और वो अपने भी हो सकता है अब आगे करें तत्र नारका नाम अब उनमें वो जो कर्माशय है उन कर्माशयों में अभी बता रहे जो नारक जो है नारक है नारकीय कर्म करने वाला अर्थात नारका नार नाम मन नरक जो योनी है, नरक एक योनी है स्वर्ग योनी और नरक योनी है ना जी हा जी तो स्वर्ग एक प्लेस है नरक एक प्लेस है स्वर्ग प्लेस मतलब यही नरक है यही पर स्वर्ग है तो ये मनुष्य इत्यादि जो है योनी ये स्वर्ग की योनी है और पशु इत्यादि योनी जो है नारकीय योनी है नारकी योनी हां नारकीय योनि है तो यहां पर यह अर्थ लेना नार का नाम मैने नारका नाम मैंने पशु इत्यादि की योनि जो है उनका दृष्ट जन्म वेदनीय नहीं होता दृष्ट जन्म फल मिलने वाला नहीं होता में फल मिलने वाला नहीं होता तो क्या अदृश्य जन्म मिलने वाला था नहीं वो अदृश्य हाँ. में भी नहीं मिलेगा यहां पर तो केवल ये करें कि जो नारका नाम वो तो कह दिया कि सिद्ध पर होता है परंतु जो नारक जो व्यक्ति होता है अर्थात जो पशु योनी है पक्षी योनी है वृक्ष योनी है ऐसे योनी वालों का जो है जीवात्मा है उनका वेदनीय नहीं होता अर्थात वह जो कर्माश है, जो कर्म करता है उसका कर्माश नहीं बनता है दृष्ट जनवेदनी वाला कर्माश नहीं होता है अर्थात वो यदि किसी को मार दिया बाघ दो क्या उसको पाप लगेगा हाँ जी नहीं उनको नहीं लगेगा तो तो तो उनका नहीं नहीं? नहीं तो तो वो उनका वो वो वो है है है है कर्म ही उनके जी उसका जो यदि की कौवा ने किसी को खोद दिया हां, किसी बच्चे को तो इसे थोड़े की कौवा को पाप मिल जाएगा उसको उच एक व्यक्ति कहते हैं पाप मिल जाता परंतु तो ठीक नहीं है वह जो है नारकीय योनी वाला नारकीय जीवन बिताने वाला जो पशु योनी है उनका दृष्ट जन्मे वह जो कर्म है वो दृष्ट दृष्टिजन्मे उसका फल देने वाला नहीं है वो समझ गया जी हाँ जी और कुछ एक व्यक्ति नार का नाम ऐसा भी अर्थ करते हैं कि अत्यंत निम्न करने वाला जो व्यक्ति कर्म करने वाला जो व्यक्ति है कुछ एक जो कर्म उसको तो शीघ्र फल मिल जाता है जो पीछे कहा गया है परंतु अब इतना ऐसा कर्म कर दिया ऐसा कर्म कर दिया पशु योनी वाला कर्म उसने कर दिया है मनुष्य योनि में वृक्ष योनी वाला कर्म कर रहा है मैंने अत्यंत निम्न स्तर वाला कर्म कर रहा है तो ऐसे कर्मों का फल इस जन्म नहीं मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा ऐसी भी व्याख्या करते हैं समझ गया जी ऐसी भी व्याख्या करते हैं कि अत्यंत निम्न स्तर वाला जो कर्म है अत्यंत निम्न स्तर वाला कर्म का मतलब तो यह हुआ कि ऐसा कर्म जिसका परिणाम जिसका फल अगला जन्म में बाघ में होना है गाय में होना है कुत्ता में होना है बिल्ली में होना है ऐसा निम्न कर्म या वृक्ष इत्यादि में होना है तो ये नारकीय जीवन वाला जो मनुष्य है उनका जो कर्माशय है कर्मों का जो समूह है वह दृष्ट जन्म में फल देने वाला नहीं है वो अदृश्य जन्म में फल देने वाला है अगले जन्म में फल देने वाला है हां समझ गया जी हां ऐसी भी व्याख्या करते हैं परंतु आगे का वाक्य जो पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि नहीं व्याख्या तो बोल रहे हैं कि क्षीण क्लेसान जिस व्यक्तियों का क्लेश क्षीण हो गया है जिस व्यक्तियों का क्लेश क्लेश जिन व्यक्तियों का क्षीण हो गया जिन योगियों का ऐसे योगियों का अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं है अदृष्ट जन्म में अगले जन्म में फल देने वाला कर्माशय नहीं है क्योंकि उसके बाद उसको मोक्षी हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा उसका तो क्या इस जन्म में देने वाला है प्रश्न ये हुआ कि वो तो इस जन्म में भी नहीं क्योंकि इस जन्म कर्माशय बन नहीं, नहीं रहा उसका जिस व्यक्ति का अविद्यामिता राग दिश अवनिवेश क्लेश क्षीण हो गया है क्या उसका कर्माशय बनेगा बोलिए जी ना उसका शुभ शुभ कर्म बनेगा वो तो केवल जिंदा है इसलिए कि बस बस संसार का उपकार कर रहा है निष्काम भाव से कर, कर्म कर रहा है अब जब तक शरीर है तब तो, तो रहना ही है फांसी लगा के मरना तो है नहीं तो ऐसे व्यक्ति का कर्माशय बनता ही नहीं है जब कर्माशय बनेगा ही नहीं तो दृष्ट जन कैसे होगा होगा नहीं हो, बोलिए जी हाँ जी नहीं वो तो इसी जन्म में भी जो अच्छे कर्म कर्म कर रहे हैं अब तो निष्काम है वो उनका फल तो है है ही वो उसका फल नहीं मिलना है उसका उसका जो सुबह-शुभ कर्म जो कर रहे हैं शुभा शुभ कर्म होता ही नहीं है उसका तो शुभ शुभ कर्म ऐसे बनता ही नहीं है धर्माधर्म कर्म ऐसे बनता ही नहीं है बनेगा ही नहीं उसका तो इसलिए यहां पर जैसे करें खीन ना ना खीन खीन बालों का भी जिस व्यक्ति का जिस योगी का क्ले क्षीण हो गया है, ऐसे योगियों का अदृष्ट जनवेदनीय नहीं है तो क्या ये है तो यहां पर अपने आप ही कि ये जन्म वेदनीय नहीं है ऐसा ही तो जैसे अदृष्ट जनवेदनीय किसके संबंध में कहा जा रहा है कि अदृष्ट जनवेदनीय नहीं है मैंने अगला जन्म में फल देने वाला नहीं है किसी वो मोक्ष में जाएगा हम्म ऐसे ही पीछे वाले नारका नाम ना दृष्ट जनवेदनीय इसे ये नहीं लेना है कि अदृष्ट जनवेदनीय है ये वाक्य से यही लगता है कि नारका नाम मतलब पशु इत्यादि योनि की बात कही जा रही है जो नारकीय नरक जीवन उसी को कहा गया है तो नारकीय था पशु योनियों का दृष्ट जनवेदनि वो जो कर्म करता है उसका वह कर्माशय बनता ही नहीं उसका उसका फल उसको नहीं मिलेगा कि इसी जन्म वो उसने ऐसा कर्म किया तो उसको परमात्मा ऐसा दंड देगा ऐसा नहीं है मनुष्य तो उसको मार देता है मनुष्य तो तो यदि मान लीजिए उसको उसको एक कर देता है वो एक अलग चीज है परंतु यहाँ पर वह जो कर्म करेगा उसका कर्माशय बनेगा ही नहीं, तो वो फल देने वाला ही नहीं है उस जन्म में कि इस बाघ ने इस कुत्ता ने इस व्यक्ति को काट लिया तो परमात्मा जो है इसको दंड देगा सो बात नहीं है सांप ने इसको काट लिया तो इसको सांप जो है परमात्मा जो है इसको दंड देगा किसने इसने आ, वो कोई गलत कार्य किया नहीं था और सांप ने इसको काट लिया तो इसलिए ततया ने इसको काट लिया तो ये ऐसा नहीं है सावधान रहो उससे समझ गया जी हाँ जी तो चलिए अब समय हो गया इसमें यदि कोई शंका हो तो पूछिए तो नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं नहीं जी आचार्य जी मंत्र पाठ कीजिए पूर्णमद पूर्णमित पूर्णापूर्णम ग पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति नमस्ते आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमस्ते धन्यवाद आचार्य जी नमस्ते नमस्ते